निर्विषय हो जाना मन में कोई भी विषय ना हो उसके लिए सांख्य दर्शन का एक सूत्र प्रस्तुत करते हैं ध्यानम निर्विषय मना विषय रहित मन जब होता है उस स्थिति को ध्यान कहते हैं तो दो बातें आई एक तो किसी एक विषय का प्रत्यय का ज्ञान का लगातार बना रहना और दूसरा कोई भी विषय ना होना दोनों प्रचलित हैं अलग अलग ध्यान पद्धतियों में इनको आधार बना बनाकर प्रक्रिया बनाई जाती है विधि बनाई जाती है यहां पर जो प्रक्रिया आप सीख रहे हैं उस पर ये मन में विचार आ सकता है यहां तो बहुत सारे विषय बदल बदल कर चलाए जाते हैं करवाए जाते हैं ओम का जप गायत्री मंत्र संध्या के भी मंत्र हैं तो भिन्न भिन्न मंत्र आ रहे हैं उनके भिन्न भिन्न विषय हैं क्या इसको ध्यान कहें यहां से ध्यान सीख के बाहर किसी को आप बताएं कि वहां ये ध्यान सिखाया गया है वो कहेंगे कि ये तो एकाग्रता कहा हुई एक विषय कहां हुआ ये तो विषय बदलते जा रहे हैं ये ध्यान है या कुछ और बात है तो ध्यान को हमें समझना है ध्यान होता क्या है महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र बनाया तत्र प्रत्येकता ना ध्यानम ज्ञान की एक रूपता का होना जिस विषय को हम अधिकृत करते हैं चुनते हैं निश्चय करते हैं इस विषय पर आगे मैं अपने को केंद्रित रखूंगा उसी विषय पर टिका रहना ये प्रत्यय की एकतानता है जिस विषय को हमने चुना अधिकृत किया उससे भिन्न दूसरा विषय अनियंत्रित रूप से स्वच्छंदता से यदि आता है हम उभारते हैं तो वो ध्यान का भंग कहलाता है गायत्री मंत्र पर केंद्रित है और यदि उस समय विश्वानीदेव मंत्र स्मरण में आता है तो ये ध्यान का भंग है विश्वानीदेव मंत्र को जब चुना है तब बीच में गायत्री मंत्र आ जाता है तो ये ध्यान का भंग है जिस विषय को हमने अधिकृत किया उस पर विचार करते हुए वृत्ति वहीं रखते हुए विषयांतर से अछूता रहना दूसरा विषय वहां न आए ये ध्यान कहलाता है यहां जो पद्धति आपको बताई जाती है उसमें विभिन्न मंत्र विभिन्न विषय अवश्य हैं किंतु उन सबका लक्ष्य एक ही है वहां पहले से ये निर्धारित किया गया है कि ये ये विषय इसमें समाहित किए जाएंगे एक साधक के लिए जिन विषयों पर प्रतिदिन विचार करना अपेक्षित है ध्यान करना अपेक्षित है उनका समावेश इन मंत्रों के माध्यम से किया गया है। यदि कोई कहे कि एक ही मंत्र रखें तब तो ध्यान कह सकते हैं लेकिन मंत्रों को बदलते जाना तो ध्यान कैसे कहलाएगा तो प्रश्न वहां भी उठ सकता है कि एक मंत्र को जब केंद्रित करेंगे वहां भी तो भिन्न भिन्न भिन शब्दों को हम लेंगे भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ अर्थें तो कोई वहां भी यही प्रश्न खड़ा कर सकता है कि एक तानता कहां हुई शब्द तो आपने बदल दिए तो जो प्रश्न अनेक मंत्रों पे लगाया गया उठाया गया वही प्रश्न एक मंत्र पे भी आ सकता है तो कोई कह सकता है कि ध्यान तो फिर ये होगा कि किसी एक शब्द पर केंद्रित रहें और उसके अर्थ पर केंद्रित रहें ठीक है एक शब्द पर केंद्रित हुए ओम पर केंद्रित हुए अब अर्थ की भावना क्या करेंगे केवल शब्द तो ध्यान नहीं है अर्थ की भावना तो वहां आनी ही है अब ओम परमात्मा का नाम है अब परमात्मा का स्वरूप वहां व्यक्ति विचार में लाएगा चिंतन करेगा सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी इत्यादि बहुत सारे प्रश्न फिर वहां भी उठाया जा सकता है कि आपने शब्द तो एक ही रखा लेकिन परमात्मा के बहुत सारे भिन्न भिन्न गुणों पर आप केंद्रित होते जा रहे हैं ये भी तो आप विषय बदल रहे हैं ओके तो कि ठीक है एक ही शब्द रखेंगे और एक ही अर्थ भी रखेंगे ईश्वर सर्वरक्षक है आप सर्वरक्षक को विचारते हुए क्या विचारेंगे ईश्वर सबकी रक्षा करता है तो सब उसमें आएंगे मनुष्य सारे आएंगे पशु पक्षी प्राणी आएंगे ग्रह उपग्रह आएंगे सबकी अर्थात किसकी रक्षा करता है ये तो बहुत सारा विषय फिर हो गया रक्षा करता है तो कैसे रक्षा करता है रक्षा के बहुत सारे उपाय हैं वायु बनाकर जल प्रदान करके सूर्य के द्वारा प्रकाश ऊर्जा प्रदान करके अन्न वनस्पतियों को उगाकर इस शरीर का तंत्र ऐसा बनाकर हमारी रक्षा कर रहा है न्याय दे हमारी रक्षा कर रहा है रक्षा के भी बहुत सारे स्वरूप हो जाएंगे अर्थात आप किसी भी तरह एक बिंदु पर केंद्रित हों वहां अनेक विषय तो फिर भी बने रहते हैं कोई कहे कि नहीं हम ना तो किसी शब्द पर जाएंगे और न किसी मंत्र पे जाएंगे उसके किसी अर्थ पर भी नहीं जाएंगे इसके बिना हम एक विषय पे ध्यान करेंगे किस पे करेंगे तो कोई कहे कि हम श्वास पे ध्यान करेंगे वो एक ही विषय है आप प्रश्न वहां भी उठा सकते हैं वो कहते हैं कि आते श्वास को देखो जाते श्वास को देखो तो ये आना और जाना वहां ये बोध हो रहा है अभी श्वास प्रारंभ हुआ है अब पूरा भर गया है अब निकालना प्रारंभ किया है हवा शीतल लग रही है उष्ण लग रही है धीमी गति से श्वसन हो रहा है तेजी से हो रहा है बहुत सारे विषय वहां भी हैं कोई कहे कि हम शरीर की संवेदनाओं पर केंद्रित होंगे ये एक विषय होगा ठीक है शरीर की संवेदना एक समूह बन गया एक विषय बना लेकिन वहां संवेदनाएं तो भिन्न भिन्न है अनेक तरह की संवेदनाएं वो स्वयं भी बताते हैं ये संवेदना ये संवेदना तो वो कौन सा ध्यान है जहां एक ही विषय रहेगा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम ध्यान में एक विषय बना रहे बिल्कुल एक ही रहे वो कौन सी स्थिति है कोई भी नहीं मिलेगी यहां एक विषय का मतलब जैसे किसी ने श्वास पे अपने को केंद्रित किया तो श्वास एक विषय हो गया उसका अब उसकी जो विविधताएं हैं वो तो वहां रहेंगी ही उन विविधताओं के कारण से वो ध्यान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते एक विषय उसने चुना कि मैं श्वास पर केंद्रित रहूंगा ये ध्यान हुआ एक विषय चुना कि मैं संवेदनाओं पर केंद्रित रहूंगा वो संवेदनाएं भले ही भिन्न हो लेकिन एक विषय उसने चुना और अपने को वहीं केंद्रित किया संयमित किया अन्य वृत्तियां नहीं उठाई उसको छोड़ के ये ध्यान के क्षेत्र में आ जाएगा एक शब्द पे और एक अर्थ पे केंद्रित रहा भले ही उसमें विविधता है ईश्वर की सर्वरक्षकता भिन्न भिन्न प्रकार की है लेकिन एक पे केंद्रित है ओम शब्द पे और सर्वरक्षक पे अथवा एक ओम पे ईश्वर पे केंद्रित हो गया और उसके विभिन्न अर्थों को भी विचार कर रहा है उसके विभिन्न गुण भले ही विचार कर रहा है लेकिन विषय ईश्वर एक हुआ है इसी तरह से जब एक मंत्र को कोई लेता है उस मंत्र में शब्द भले ही अनेक हों लेकिन उस मंत्र का एक ही विषय है मंत्र पूरा एक विषय बना लिया और उसमें बहुत सारे शब्द लेते हुए विचार करते हुए चल रहा है वो भी ध्यान कहलाएगा इसी तरह से जब अनेक मंत्रों का समूह संध्या अधिकृत किया जाता है भले ही मंत्र बदल रहे हैं विषय बदल रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर के जो लक्ष्य है वो एक है निर्धारित है इसलिए इसे भी ध्यान कहा जाएगा जिस विषय को हम अधिकृत कर रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं चुन रहे हैं इस पर मैं अब ध्यान करूंगा विचार करूंगा अपनी वृत्तियों को इस पर टिकाऊंगा जहां हमने निश्चय किया है वहीं पर टिकाए रखना जितना हम अच्छा निरपात अधिक देर तक कर सकते हैं उतना ही अच्छा ध्यान कहलाएगा वो तो जो प्रक्रिया आपको यहां कराई जा रही है उसका भी एक विषय है भले ही अनेक मंत्र हो अनेक क्रियाएं वहां करवाई जा रही हों लेकिन फिर भी एक ही उद्देश्य से एक ही लक्ष्य लेकर के और एक सीमित क्षेत्र के अंदर हमें अपने को केंद्रित किया जाता है ये भी एक ध्यान है और ध्यान के विभिन्न चीजें जो अभी मैंने गिनाई उन सब को एक एक स्तर पर ध्यान कह सकते हैं लेकिन जैसा पहले आपको बताया था किस उद्देश्य से हम ध्यान कर रहे हैं उसके अनुसार ध्यान की विधि चुनी जाती है बनाई जाती है तो ये विधि एक विशेष उद्देश्य के लिए महर्षि दयानंद ने बनाई प्रस्तुत की ध्यान की एक परिभाषा दूसरी कि मन में कोई विषय नहीं होना ध्यानम निर्विषयम मनः वो लोग कहते हैं कि आप कुछ भी करो मंत्र शब्द श्वास पे केंद्रित करो संवेदनाओं पर केंद्रित करो ये सब तो विचार ही कर रहे हैं आप जबकि ध्यान इन विचारों से अलग हटना है विचारों से पृथक होना है ये तो कोई ध्यान नहीं हुए तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं विचार करना है यदि विचार आता भी है तो बस चला जाएगा हमें कुछ नहीं करना है निर्विचार स्थिति बिना विचार के रहना तो ध्यान में तो ऐसा संभव नहीं है ध्यान तो चिंतन ही होता है एक विषय का चिंतन होता है जो निर्विषयता है चित्त की मन की वो असंप्रज्ञात समाधि में होती है ध्यान में नहीं होती है वो बहुत आगे की बात है और सांख्यकार का जो ध्यानम निर्विषयम सूत्र है वह इस ध्यान वाला नहीं है वहां उस ध्यान का मतलब वो समाधि है ध्यानम निर्विषय सूत्र में जो ध्यान शब्द है वो ये योगदर्शन वाला ध्यान नहीं है वो समाधि वाला ध्यान है समाधि के लिए भी ध्यान शब्द का प्रयोग किया जाता है सांख्यकार का एक और सूत्र है रागोप रागोपहतिर ध्यानम रागो हतिर ध्यानम राग की उपहति नष्ट हो जाना आसक्ति का समाप्त हो जाना ये ध्यान है जब किसी सांसारिक विषय से राग नहीं रहा तो विचार भी ध्यान काल में नहीं आएंगे जिस वस्तु से हमें राग नहीं होता उपेक्षित है वो विषय हमारे मन में नहीं आएगा बिल्कुल उपेक्षित है नहीं आएगा हमारे ध्यान में वो विचार आएंगे जो हमारे से संबंधित होंगे हमारा हित करने वाले होंगे अथवा हमारा अहित करने वाले विषय भी समस्याएं भी विचार रूप में ध्यान में आती तो जिसने जिसका राग समाप्त हो गया है तो निश्चित है उसका द्वेष भी समाप्त हो गया है वीत राग हुआ है तो वीत द्वेष भी होगा तो जब राग और द्वेष समाप्त हो गए तब जो स्थिति बनती है यह भी समाधि की स्थिति है तो ध्यान काल में एक विशेष लक्ष्य को बना करके चलना होता है ध्यान के समय जब व्यक्ति बैठता है तो उसको ये प्रतीति होती है कि अचानक बहुत सारे विचार आने लग गए विशेषकर नए व्यक्ति जब ध्यान करने बैठते हैं वो कहते हैं कि ध्यान में तो हमारी स्थिति और खराब हो जाती है ध्यान तो हम किसी शुद्धता के लिए कर रहे हैं अच्छी स्थिति के लिए कर रहे हैं लेकिन ध्यान में बैठते हैं तो बुरे बुरे विचार स्मृतियां आने लग जाती हैं ऐसे ऐसे विचार जो मैं सोचना नहीं चाहता लेकिन आते रहते हैं, आते हैं संसार के विभिन्न विचारों से हटने के लिए तो मैं ध्यान करने बैठा था संसार की समस्याओं से अलग होने के लिए तो मैं ध्यान करने बैठा था लेकिन ध्यान काल में तो वो विचार और अधिक आते और अधिक वेग से आते जाते हैं व्यवहार में तो अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो वो इधर उधर के विचार कम आते हैं व्यस्तता रहती है वहां संलग्न रहता है मन लेकिन ध्यान में तो और, -और विचार आते जाते आते जाते और ये वास्तविकता ऐसा होता है तो लोगों की अपेक्षा के अनुरूप कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे मैं ये विचार ना आए ये सोच के बहुत सी विधियां विकसित की गईं, जब देखा कि बिल्कुल शांत बैठा दो इनको मौन तो विभिन्न विचार आते हैं तो इनको किसी कार्य में व्यस्त रखो संगीत चलाओ नृत्य में इनको व्यस्त रखो प्राणायाम लगातार कराते रहो कुछ न कुछ ऐसी स्थूल क्रियाएं करो जिससे कि अंदर के विचार ना आए क्योंकि उन विचारों को हटाना ही है वो ही उभरते रहे तो फिर वो ध्यान कहां से होगा तो ध्यान काल में विचारों का उठना एक बाधक तत्व के रूप में व्यापक रूप से देखा जाता है और इसकी समाधान के लिए अनेक विधियां खड़ी हो गई हैं लेकिन साधक को यह समझना चाहिए कि जब हम आंख बंद करके बैठते हैं बाह्य विषयों को रोकते हैं तो अंदर का विषय तो उठेगा ही वो उठना ही है ईश्वरीय व्यवस्था है वो उठना ही है जब बाहर देखना बंद करेंगे तो अंदर देखना ही पड़ेगा अंदर का देखने के लिए ही तो आंखें बंद की थी इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं बाहर देखेंगे ही आंखें बंद क्यों की थी बाहर बंद करेंगे तो अंदर तो दिखेगा अब ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम उससे पलायन कर जाएं पीठ फेर लें अथवा उनका सामना करें उससे मुख फेरने के लिए संगीत आ गया भजन आ गए नृत्य आ गया श्वसन क्रियाएं आ गईं, लगातार प्राणायाम ही प्राणायाम प्राणायाम ही प्राणायाम ताकि अंदर के वो विचार उसके उठे ही नहीं कहते हां जी इस विधि में मेरे वो विचार नहीं उठते कुछ ने कहा कि ये सांसारिक विषय तो नहीं उठाना चाहिए यहां पर परमात्मा का विषय उठाइए परमात्मा का ही चिंतन करते रहिये चिंतन में भी सब नहीं टिक सकते बच्चा परमात्मा के शब्द को बार बार बोलते रहिए तेजी से तेजी से तेजी से उसमें व्यस्त कर रहे हैं उसको मंत्र का जब बार बार करते रहिए करते रहिए तेजी से तेजी से धीरे नहीं होता तो जोर जोर से बोलिए व्यस्त कर दिया उसमें और ऐसा करते हुए अंदर का जो विकार उभर रहा था उससे विमुक्त कर दिया व्यक्ति को समस्या सामने है वो वास्तविक है हमारी उस समस्या को सुलझाए बिना अध्यात्म में प्रगति नहीं हो सकती किंतु लोगों को यह दिखाना था कि ऐसी ध्यान पद्धतियों जिसमें ये विचार न उठें पिछला किया हुआ विकार न आए तो फिर ये उपाय व्यस्तताएं ढूंढी गई जिसको जैसा लगा अपने हिसाब से लेकिन ये एक तरह का आध्यात्मिक पलायनवाद है किसी स्थिति में यह भी किया जाता है लेकिन सदैव यह नहीं किया जा सकता ये जो संस्कार बने हैं योगदर्शन में चार उसके कारण बताएं हेतु फल आश्रय और आलंबन उसमें एक विषय है एक कारण है आलंबन आलंबन सामने आता है तो वो संस्कार और वृत्ति बनती है हमारी और यदि आलंबन को हटा दो तो वो वृत्ति नहीं उठेगी आलंबन सामने है तो हम उसके अनुरूप बनते चले जाते हैं उसमें संलिप्त तो हो जाते हैं राग-द्वेष से युक्त तो हो जाते हैं जब अंदर वृत्ति उठी ध्यान के समय विभिन्न विकृत वृत्तियां उठने लगीं किसी का स्मरण आया जिसने हमारा अत्यंत अहित किया है तो अंदर विचार आया तो जैसा उसके प्रति क्रोध संसार में होता था वैसा ही क्रोध ध्यान काल में भी उभरने लग गया तो ये तो ध्यान में और क्रोध आ गया क्रोध का एक संस्कार और पुष्ट कर लिया इसी तरह से काम लोभ, मोह ईर्ष्या द्वेष ये तरह तरह के जो भी विचार अंदर उठ रहे हैं उससे ग्रस्त हम हो गए सांसारिक सुख सुख साधनों को पाते समय जो सुख मिला था वो ही विचार उपासना में आए तो वहां भी सुख लेने लग गए तो वो संस्कार और दृढ़ हो गया मानसिक रूप से संस्कार तो पड़ा ही तो ऐसा करने से तो ध्यान में और अधिक बुरे संस्कार बढ़ते जाएंगे इसलिए इन संस्कारों से हटकर के रहना चाहिए ये एक दृष्टि उपाय लोगों ने सोचा एक सीमा पर ये ठीक है लेकिन यह अंतिम उपाय नहीं है उदाहरण के लिए हमारे घर में बाढ़ आ गई पानी भर गया लग रहा है पानी पड़ रहा है हमारा सामान नीचे रखा है सोफा सेट इत्यादि पलंग बिस्तर दूरदर्शन अब उस पानी से बचने के लिए हम क्या करेंगे सामान को ऊपर उठाकर रखेंगे थोड़ा ऊपरी मंजिल पे ले जाएंगे टांड पे रखेंगे जल से वस्तुओं की हानि हो रही है जल को हम हटा नहीं सकते हमारी वहां सामर्थ्य नहीं है कि जल उठा उठा के बाहर कर दे यदि कर सकते हैं तो वो भी कर लेते हैं थोड़ा पानी आया डोली बना दी पानी को निकालते रहे लेकिन यदि हम पानी को हटा नहीं सकते तो यही उपाय है कि हम अपनी वस्तुओं को वहां से हटा लेते हैं। वो जो आलंबन है जल का उससे अपने को वस्तुओं को अलग कर लेते ये एक उपाय है लेकिन इतने उपाय मात्र से कोई संतुष्ट हो जाए और पानी वहां सदा भरा रहे ये सोच के कि हमने अपनी वस्तुओं को ऊपर रख लिया है थोड़ी देर के लिए हो सकता है हमेशा के लिए उपाय नहीं हो सकता जल को हटाने की कभी न कभी सोचनी होगी ध्यान में बैठते ही जब विभिन्न विचार उठ रहे हैं और विचारों के उठने पर हम उससे लिप्त हो रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं तो उससे बचने के लिए ठीक है ईश्वर का चिंतन किसी मंत्र का जप प्राणायाम श्वास पर केंद्रित होना शरीर की संवेदनाओं को देखना ये तात्कालिक उपाय हो सकते हैं लेकिन उन संस्कारों का क्या करेंगे वो जो बाढ़ का पानी आ गया है उसके लिए क्या उपाय है हमारे पास में उसके लिए हमें पानी में उतरना पड़ेगा उसका सामना करना पड़ेगा उसके लिए हमें वृत्तियों का सामना करना पड़ेगा उनका निवारण करना पड़ेगा वैदिक ध्यान पद्धति पलायन नहीं है कभी थोड़ा करेंगे आवश्यकता हुई नहीं तो इनका सामना करना है अखमर्षण जो हमने पाप किए हैं उनको हमें स्मरण करना है वहां पर हम इस बात से चिंतित क्यों हों कि कोई पाप कर्म की स्मृति आ गई ध्यान में ठीक है आई स्मृति किंतु हम उस संस्कार को बढ़ा नहीं रहे हैं हम उस संस्कार की प्रतिपक्ष भावना कर रहे हैं उसके विपरीत चिंतन कर रहे हैं उसको हटाने के लिए चिंतन कर रहे हैं ये चिंतन उस पाप के संस्कार को प्रबल नहीं करेगा छीन करेगा ध्यान में बैठते ही उस व्यक्ति का चित्र आ रहा है बार बार जिसके प्रति हमें अत्यंत राग है आसक्ति है अथवा ऐसे व्यक्ति का चित्र बार बार आ रहा है जिससे हमें द्वेष है जिससे झगड़ा हो चुका है बहुत क्रोध है उसके प्रति उसने विश्वास तोड़ा है हमारा विश्वासघात किया है इत्यादि बार बार आ रहा है बार बार आ रहा है वो अपना उपचार मांग रहा है हमें उसका उपचार उसका निपटारा करना है उसको यदि हम ध्यान काल में उभारते हैं तो हम उसको उसके प्रति क्रोध करने के लिए थोड़ा उभार रहे हैं उसके प्रति राग करने के लिए थोड़ा उभार रहे हैं सामान्यतया है जब हम इन चीजों को स्मरण करते हैं शत्रु स्मरण आ जाए या अति प्रिय व्यक्ति स्मरण आ जाए तो वहां तो हम उसके साथ और वैसा ही व्यवहार करते जाते हैं उस ये कहेगा तो मैं ये उत्तर दूंगा वो ऐसा कहेगा तो फिर मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा वो शत्रुता हम अंदर चलाते जाते हैं ऐसी स्थिति में उनका विचार हमारे लिए हानिकारक होगा किंतु इस ध्यान पद्धति में हम ऐसा तो नहीं करते वो विषय उठाने होंगे उनका समाधान करना होगा प्रतिपक्ष भावना करनी होगी उन्हें तनु और क्षीण करना होगा यदि आज हमारी सामर्थ्य नहीं है कि जब हम उस विषय को उठाएं तो उससे संलिप्त ना हो उसको क्षीण कर सकें, ऐसी सामर्थ्य नहीं है ऐसा होगा साधकों को लगेगा कोई विषय उठाया उठाया तो इसलिए था कि मैं इसको क्षीण करूं लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का चित्र आया मन में तो वही द्वेष फिर प्रारंभ हो गया रोक नहीं सकते संस्कार इतने प्रबल हैं ऐसी स्थिति में उससे संबंधित विषय अभी एक तरफ रख सकते हैं बाद में उठाएंगे उसको जब और इसमें हमारे को बल प्राप्त हो जाएगा तो साधक को ये देखते हुए कि, कि कोई विषय उठाया हमने और उसमे हम कार्य कर रहे हैं उससे प्रभावित हुए बिना प्रभावित होने लगे तो भले ही छोड़ दें थोड़ा स्थगित कर दें प्रभावित नहीं हो रहे हैं लेकिन उसको उसको क्षीण कर रहे हैं तो उसको बनाए रखते हैं फिर आगे मनसा परिक्रमा के मंत्रों में भी बार बार छह मंत्रों में देश की बात की गई कई लोग कहते हैं कि संध्या है ध्यान है इसमें द्वेश द्वेश योस्मान द्वेशम वीश्म स्तंबो जम्भे दध्म ये क्या बातें चल रही हैं यहां क्या ये ध्यान है हा वैदिक रीति से ये ध्यान की पद्धति है लक्ष्य है एक जहां तक ये हमें पहुंचाना चाहते हैं तो ध्यान में जब बैठते हैं उस समय यदि कोई विशेष वृत्ति उठती है घबराइए नहीं उससे उठी है ईश्वर का चिंतन स्मरण सन्निधि को ध्यान में रखते हुए अब हम उसका उपचार करने लगेंगे वो उभरी ही इसलिए है वो संस्कार है प्रबल है अभी ये परमात्मा ने सुविधा प्रदान की है कि जैसे ही हम बाह्य वृत्तियां रोकते हैं तो अंदर की वृत्ति उठेगी अंदर की स्थिति हमें पता कैसे लगेगी जो संस्कार दबे पड़े हैं वो उभरेंगे कब जब हम बाहर की व्यस्तता को रोक करके अंतर्मुखी होंगे जब उधर देखने के लिए हम थोड़ा समय देंगे उद्यत होंगे तो वो उभरेंगे ही और जैसे ही वो उभरने लगे और हमने अपने को फिर अंदर व्यस्त कर लिया किसी दूसरे कार्य में और ये सोच लिया कि हम ध्यान कर रहे हैं और विषय नहीं उठ रहा है ये तो एक सांसारिक जैसी व्यस्तता होती है ये आध्यात्मिक व्यस्तता हमने कर ली कुछ लाभ होगा पूरा लाभ नहीं होगा इसलिए ध्यान काल में यदि कोई रागात्मक विषय व्यक्ति उभरता है द्वेशात्मक विषय व्यक्ति उभरता है तो उसको देखते हुए ये जानते हुए कि हां मेरे अंदर ये संस्कार वृत्ति है और इसे मुझे ठीक भी करना है एक बार दो बार दस बार एक महीना दो महीना धीरे धीरे धीरे क्षीण करके उसको हटा देना धैर्य से काम करना होता है तो वैदिक संध्या को आप देखेंगे उसमें कहीं इस तरह से नहीं प्रतीत होता कि आप और कुछ न सोचें यही सोचें ये मंत्र स्वयं इतने विस्तृत है उन्हें बहुत सारा विषय है उनका समायोजन इस तरह से किया गया उसमें बहुत सारा विषय है लेकिन इसमें से साधक को गुजरना ही होता है चाहे तो इस प्रक्रिया से गुजरें अथवा अपने किसी ढंग से कोई दूसरी प्रक्रिया बनाए ये तो अंदर की सफाई करनी ही होगी तब फिर वो मनुस्मृति वाला श्लोक आएगा ध्यानेन न अनिश्वरान गुणान दहेत ध्यान के द्वारा अनिश्वर गुणों को जला दे समाप्त कर दे यही तो अनिश्वर गुण है राग द्वेष अविद्या आदि यही अनिश्वर गुण है इनको हमें जलाना है ध्यान के द्वारा मुंह फेर के इन्हें हम नहीं जला सकते साहस के साथ इनका सामना करना है बिना किसी लज्जा के सबसे होती हैं त्रुटियां जन्म जन्मांतर में सपने पता नहीं क्या क्या किया है पर अभी हम उस गिलानी से युक्त नहीं हो सकते हम अपने पे आत्मविश्वास रख सकते हैं कि मैं रास्ता ठीक पकड़ लिया है कोई व्यक्ति अपने घर की गंदनी गंदगी को सफाई करने निकले तो उसके लिए ग्लानी की बात नहीं है ये ठीक है गंदगी थी जो थी अभी तो मैं सफाई के रास्ते पे निकल पड़ा हूं अभी तो मैं सफाई कर रहा हूं ये निंदा की बात नहीं है इसलिए दो बातें मैंने मुख्य रूप से रखी कि ध्यान में ऐसा नहीं समझे कि बस कोई एक विषय बना लिया और उसी को केन्द्रित रखना है कोई छोटा सा विषय कोई एक शब्द या परमात्मा का ही गुण चिंतन करते रहे अपनी स्थिति के साथ उसको हमें जोड़ना होगा अंग स्पर्श मंत्र भी शरीर के साथ में परमात्मा को जोड़ा गया है बल प्राप्त हो शरीर के साथ जोड़ा गया इनकी पवित्रता प्राप्त हो परमात्मा का भी नाम लिया जा रहा है और पवित्रता की कामना शरीर इंद्रियों की की जा रही है ऐसा ही पूरा यह समायोजन है और ध्यान काल में वृत्ति उठती है पता लगती है तो तो अच्छी बात है हमको पता लगेगा कि हाँ ये गंदगी है एक गंदगी को साफ किया एक कचरे को हटाया किसी दिन फिर दूसरी उभर के आएगी अच्छा ये भी है चलो इस पर काम करता हूं उसको क्षीण किया फिर उभरेगी फिर क्षीण किया फिर निचली निकल कर के आएगी फिर उसको क्षीण किया बस यही करते जाना है करते करते करते स्थूल चीजें पहले आती जाएंगी फिर सूक्ष्म चीजें आती जाएंगी धीरे धीरे वो भी क्षीण होंगी फिर कभी कभी कोई चीज उभरेगी और फिर वो भी क्षीण हो जाएगी और इस तरह से ज्ञानपूर्वक उन वृत्तियों को संस्कारों को ठीक किया जाता है ये दूसरे लोग कई ढंग से बोलते हैं कि वृत्तियों को दबाओ मत दबाओ मत, उभरने दो जितना दबाओगे ये बाद में और गुब्बार के रूप में उभरेंगी ठीक है यदि जो बिना समझे हुई दबा रहे हैं केवल जबरदस्ती रोक रहे हैं वो तो उभरनी ही है लेकिन उसका उपाय वो क्या कहते हैं इनके अनुरूप बहते रहो जैसा है वैसा भोग भोंगते रहो दबाओ मत लेकिन इससे भी वो क्षीण नहीं होने वाली हैं वो संस्कार और बनते जाएंगे बनते जाएंगे ना तो हमें अज्ञानतापूर्वक इनको दबाए रखना है इनकी तरफ से पीठ फेर के कहीं और मन को लगा देना है ये भी नहीं करना है और पीठ भी पीठ न फेर करके उनके सम्मुख होकर के उनके अनुरूप भी नहीं चलना है हमें वैसा ही भोग भोगते जाएं, वैसा ही विचार करते जाएं। गुस्सा आया तो बोले गुस्सा निकाल दो और गुस्सा कर लो तो शांत हो जाएगा उस समय थोड़ा शांत होगा अगली बार फिर आएगा और गुस्सा करने की आदत पड़ेगी हमारी अगली बार और शीघ्र गुस्सा होंगे इत्यादि तो ना तो हमें अज्ञानता पूर्वक दबाना है और ना उसमें बहना है वो संस्कार हम उठाएंगे स्मृति लाएंगे और ज्ञान से उसको दग्ध करेंगे समझ के ये विचार क्यों आता है ये वृत्ति क्यों बनी थी ये दुष्कर्म मैं क्यों करता था उनके कारणों को खोजेंगे उनका उपाय करेंगे निवारण करेंगे ये श्रम ये आंतरिक तपस्या ये अंदर का कार्य सबको करना है प्रत्येक साधक को जो भी उन्नति चाहता है उसको करना ही पड़ेगा बिना इसके कोई आगे नहीं बढ़ सकता महर्षि दयानंद ने जो संध्या बनाई उसमें ऐसा नहीं है कि आप केवल परमात्मा का चिंतन करते रहो परमात्मा के गुणधर्म बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो ये प्रारूप नहीं है वो लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं कि केवल परमात्मा का चिंतन करते रहो करते रहो करते रहो परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है उसी का चिंतन करते रहो तो वो सबसे अच्छा ध्यान होगा ये ऋषियों की शैली नहीं है परमात्मा का चिंतन क्यों कर रहे हैं हम परमात्मा का ध्यान क्यों कर रहे हैं हम इसलिए नहीं कि हमें अपने कुसंस्कारों की तरफ पीठ फेरनी है अंदर अपने को दूसरी तरफ व्यस्त करना है हमें परमात्मा का स्मरण परमात्मा की सहायता इसलिए लेनी है ताकि उससे बल प्राप्त करके और हम इन संस्कारों को छीन करें तो उन संस्कारों को इंगित तो करना पड़ेगा पकड़ना तो पड़ेगा इस व्यक्ति से मुझे इस विषय में चिड़ है इससे इसमें द्वेष है इससे इस विषय में राग है वो चीजें पकड़नी पड़ेगी और परमात्मा की सहायता अवश्य लेनी है उसकी सहायता से हमें अपने इन को पूरा करना है तो ध्यान के विषय में यदि आपको आगे तक जाना है और अपने ध्यान को आगे समाधि में परिणत करना है योग की ऊंची स्थितियों में जाना है तो इस प्रक्रिया को समझ के धैर्य से धीरे धीरे चलते रहना होगा इस प्रक्रिया में यदि आपको कोई प्रश्न उठता हो कि इसमें यह चीज ठीक नहीं है ये शास्त्र के विरूद्व है अथवा व्यवहार में ये सफल नहीं है ऐसा कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। आप स्वयं आप स्वयं विचारेंगे एक दृष्टि आपको मिली इस शैली से आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी नहीं ये तो बात बिल्कुल ठीक है ऋषियों ने जो कहा है जो विधि दी है महर्षि दयानंद ने वो बहुत वैज्ञानिक है वो वास्तविकता के धरातल पर है ये उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जिन्होंने समाधि अवस्था ईश्वर साक्षात्कार किया है ये उन लोगों द्वारा नहीं है जो केवल एकाग्रता के लिए लगे थे और थोड़ी सी स्थिति बना करके और ध्यान की विधियां बना दी ये उसके द्वारा बताई गई विधि है उन ऋषियों के द्वारा जिन्होंने पूरा रास्ता देखा है लक्ष्य तक जो पहुंचे हैं उन्होंने फिर ये कुछ निर्धारित किया एक होता है थोड़े से रास्ते पे चले और उतने के आधार पे कुछ निर्धारित किया वो अपने स्तर पे बनाएगा और जो आवार पार पूरा इधर से उधर तक ओर से छोड़ गया हुआ है उसको पता है कि क्या समस्याएं आती हैं, क्या करना चाहिए और कौन सा सबसे छोटा रास्ता है तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे मैं शुद्ध योग के मार्ग पर अपने को पढ़ा सकूं तीन बार ओम का उच्चारण आंतरिक स्थिति बनाए रखें नेत्रों को नीचा रखें अन्यों को बिल्कुल ना देखें अंतर्मुखी रहते हुए कुछ देर भ्रमण आदि करके कक्षा के पूर्व यथा समय उपस्थित हो जाएं। ओम शोम